कर्मयोग स्वामी विवेकानंद अनासक्ति ही पूर्ण आत्म त्याग है जिस प्रकार हमारे शरीर मन और वचन द्वारा किया हुआ प्रत्येक कार्य हमारे पास फल के रूप में फिर से वापस आ जाता है उसी प्रकार हमारे कार्य दूसरे व्यक्तियों पर तथा उनके कार्य हमारे ऊपर अपना प्रभाव डाल सकते हैं शायद तुम सभी ने देखा होगा कि जब मनुष्य कोई बुरे कार्य करता है तो क्रमशः वह अधिकाधिक बुरा बनता जाता है और इसी प्रकार जब वह अच्छे कार्य करने लगता है तो दिनों दिन सबल होता जाता है और उसकी प्रवृत्ति सदैव सत्कार्य करने की ओर झुकती जाती है कर्म का प्रभाव इस प्रकार जो इतना जोर पकड़ता जाता है उसका स्पष्टीकरण केवल एक ही प्रकार से हो सकता है और वह यह कि एक मन दूसरे मन के ऊपर क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा असर डाल सकता है इसे स्पष्ट करने के लिए हम पदार्थ विज्ञान से एक दृष्टांत ले सकते हैं जब मैं कोई कार्य करता हूं, तो कहा जा सकता है कि मेरा मन एक विशिष्ट प्रकार की अवस्था में होता है उस समय अन्य जितने मन उस प्रकार की अवस्था में होंगे उनकी प्रवृत्ति यह होगी कि वे मेरे मन से प्रभावित हो जाएं। यदि एक कमरे में भिन्न भिन्न वाद्यंत्र एक सुर में बांध दिए जाएँ तो आप सबने देखा होगा ये एक को छेड़ने से अन्य सबों की भी प्रवृत्ति उसी प्रकार का सुर निकालने की होने लगती है इसी प्रकार जो जो मन एक सुर में बंधे हुए हैं उन सब के ऊपर एक विशेष विचार का समान प्रभाव पड़ेगा हाँ यह सत्य है कि विचार का मन पर यह प्रभाव दूरी अथवा अन्य कारणों से न्यूनाधिक अवश्य हो जाएगा परंतु मन पर प्रभाव होने की संभावना सदैव बनी रहेगी मान लो मैं एक बुरा कार्य कर रहा हूं उस समय मेरे मन में एक विशेष प्रकार का कंपन होगा और संसार के अन्य सब मन जो उसी प्रकार की स्थिति में हैं संभवतः मेरे मन के कंपन से प्रभावित हो जाएंगे इसी प्रकार जब मैं कोई अच्छा कार्य करता हूँ तो मेरे मन में एक दूसरे प्रकार का कंपन होता है और उस प्रकार के कंपनशील सारे मनों पर मेरे मन के प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है एक मन का दूसरे मन पर यह प्रभाव कंपन की न्यूनाधिक शक्ति के अनुसार कम या अधिक हुआ करता है उपरयुक्त दृष्टांत को यदि हम कुछ और आगे ले जाएं, तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार कभी कभी आलोक तरंगों को अपनी गंतव्य वस्तु तक पहुँचने के लिए लाखों वर्ष लग जाते हैं उसी प्रकार विचार तरंगे भी कभी कभी सैकड़ों वर्ष तक आकाश में भ्रमण करती रहती है जब तक कि अंत में उन्हें कोई ऐसा पदार्थ नहीं मिल जाता जिसके साथ वे एक रूप हो कार्य कर सकें अतएव यह नितांत संभव है कि हमारा यह वायुमंडल अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की विचार तरंगों से व्याप्त है प्रत्येक मस्तिष्क से निकला हुआ प्रत्येक विचार मानो इसी प्रकार भ्रमण करता रहता है जब तक कि उसे एक योग्य आधार प्राप्त नहीं हो जाता और जो मन इस प्रकार के विचार ग्रहण करने के लिए अपने को उन्मुक्त किए हुए हैं वह तुरंत ही उन्हें अपना देगा अतः जब कोई मनुष्य कोई दुष्कर्म करता है तो वह अपने मन को किसी एक विशिष्ट सुर में ले जाता है और उसी सुर की जितने भी तरंगें पहले से ही आकाश में अवस्थित हैं वे सब उसके मन में घुस जाने की चेष्टा करती है यही कारण है कि एक दुष्कर्मी साधारणतः अधिकाधिक दुष्कर्म करता जाता है उसके कर्म क्रमशः प्रबलतर होते जाते हैं यही बात सत्कर्म करने वाले के लिए भी घटती है वह अपने को वातावरण की समस्त शुभ तरंगों को ग्रहण करने के लिए मानव खोल देता है और इस प्रकार उसके सत्कर्म अधिकाधिक शक्ति संपन्न होते जाते हैं अतएव हम देखते हैं कि दुष्कर्म करने में हमें दो प्रकार का भय है पहला तो यह कि हम अपने को चारों ओर की अशुभ तरंगों के लिए खोल देते हैं और दूसरा यह कि हम स्वयं ऐसी अशुभ तरंगों का निर्माण कर देते हैं जिसका प्रभाव दूसरों पर पड़ता है फिर चाहे वह सैकड़ों वर्ष बाद ही क्यों न हो दुष्कर्म द्वारा हम केवल अपना ही नहीं वरन दूसरों का भी अहित करते हैं और सत्कर्म द्वारा हम अपना तथा दूसरों का भी भला करते हैं मनुष्य की अन्य आभ्यांतरिक शक्तियों के समान ये शुभ और अशुभ शक्तियाँ भी बाहर से बल संचित करती हैं कर्मयोग के अनुसार बिना फल उत्पन्न किए कोई भी कर्म नष्ट नहीं हो सकता प्रकृति की कोई भी शक्ति उसे फल उत्पन्न करने से रोक नहीं सकती यदि मैं कोई बुरा कर्म करूं तो उसका फल मुझे भोगना ही पड़ेगा विश्व में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इसे रोक सके इसी प्रकार यदि मैं कोई सत्कर्म करूं तो विश्व में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो उसके शुभ फल को रोक सके कारण से कार्य होता ही है इसे कोई भी रोक नहीं सकता अब हमारे सामने कर्म योग के संबंध में सूक्ष्म एवं गंभीर विषय उपस्थित होता है हमारे सत और असत कर्म आपस में घनिष्ठ रूप से संबद्ध है इन दोनों के बीच हम निश्चित रूप से एक रेखा खींचकर कर यह नहीं बता सकते कि अमुक कार्य नितांत शुभ है और अमुक अशुभ ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जो एक ही समय शुभ और अशुभ दोनों फल न उत्पन्न करे यही देखिए मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ संभवतः आप में से कुछ लोग सोचते होंगे कि मैं एक भला कार्य कर रहा हूँ परंतु साथ ही साथ शायद मैं हवा में रहने वाले असंख्य छोटे छोटे कीटाणुओं को भी नष्ट करता जा रहा हूँ और इस प्रकार एक दृष्टि से मैं बुरा भी कर रहा हूँ हमारे निकट के लोगों पर जिन्हें हम जानते हैं यदि किसी कार्य का प्रभाव शुभ पड़ता है तो हम उसे शुभ कार्य कहते हैं उदाहरणार्थ आप लोग मेरे इस व्याख्यान को अच्छा कहेंगे परंतु वे कीटाणु ऐसा कभी ना कहेंगे कीटाणुओं को आप नहीं देख रहे हैं पर अपने आप को देख रहे हैं मेरी वक्रता का जैसा प्रभाव आप पर पड़ता है वह आप स्पष्ट देख सकते हैं किंतु उसका प्रभाव उन कीटाणुओं पर कैसा पड़ता है यह आप नहीं जानते इसी प्रकार यदि हम अपने असत कर्मों का भी विश्लेषण करें तो हमें ज्ञात होगा संभवतः उनसे भी कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार का शुभ फल होता हुआ है जो शुभ कर्मों से भी कुछ न कुछ अशुभ तथा अशुभ कर्मों में भी कुछ न कुछ, कुछ शुभ देखते हैं वास्तव में उन्होंने कर्म का रहस्य समझा है हां तो इससे हमने क्या सीखा यही कि हम चाहे जितना भी प्रयत्न क्यों न करें ऐसा कोई कर्म नहीं हो सकता जो संपूर्णतः पवित्र हो अथवा संपूर्णतः अपवित्र यहाँ पवित्रता या अपवित्रता से हमारा तात्पर्य है अहिंसा या हिंसा बिना दूसरों को नुकसान पहुँचाए हम सांस तक नहीं ले सकते अपने भोजन का प्रत्येक ग्रास हम किसी दूसरे के मुँह से छीन कर खाते हैं यहाँ तक कि हमारा अस्तित्व भी दूसरे प्राणियों के जीवन को हटाकर होता है चाहे मनुष्य हो पशु हो अथवा कीटाणु किसी न किसी को हटाकर ही हम अपना अस्तित्व स्थिर रखते हैं ऐसी दशा में यह स्वाभाविक ही है कि कर्म द्वारा पूर्णता कभी नहीं प्राप्त हो सकती हम भले ही अनंत काल तक कर्म करते रहें परंतु इस जटिल संसार व्यू से कभी छुटकारा ना होगा हम चाहे निरंतर कार्य करते रहें परंतु इस शुभ और अशुभ कर्म फल रूपी बंधन का कहीं अंत न होगा दूसरी विचारणीय बात है कर्म का उद्देश्य क्या है हम देखते हैं कि प्रत्येक देश के अधिकांश व्यक्तियों की यह धारणा है कि एक समय ऐसा आएगा जब यह संसार पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा तब यहां न तो किसी प्रकार का रोग हो रहेगा न शोक न दुष्टता न मृत्यु वैसे तो यह एक बड़ा सुंदर विचार है और एक अज्ञानी को कार्य में प्रेरणा देने के लिए बड़ी अच्छी खुराक है परंतु यदि हम क्षण भर भी ध्यानपूर्वक सोचें तो हमें सहज ही ज्ञात हो जाएगा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता और यह हो भी कैसे सकता है जब हम जानते हैं कि भलाई और बुराई एक ही सिक्के के चित्त और पट हैं ऐसा भी कहीं हो सकता है कि भलाई हो और उसके साथ बुराई ना हो तब फिर पूर्णता का अर्थ क्या है सच पूछा जाए तो पूर्ण जीवन शब्द ही स्विरोधात्मक है जीवन तो हमारे एवं प्रत्येक बाह्य वस्तु के बीच एक प्रकार का निरंतर द्वंद्व सा है प्रतिक्षण हम बाह्य प्रकृति से संघर्ष करते रहते हैं और यदि उसमें हमारी हार हो जाए तो हमारा जीवन दीप ही बुझ जाता है आहार और हवा के लिए निरंतर चेष्टा नाम ही चेष्टा का नाम ही है जीवन यदि हमें भोजन या हवा न मिले तो हमारी मृत्यु हो जाती है जीवन कोई आसानी से चलने वाली सरल चीज नहीं है यह तो एक प्रकार का सम्मिश्रित व्यापार है बहिर्जगत और अंतर जगत का घोर द्वंद ही जीवन कहलाता है इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जब यह द्वंद समाप्त हो जाएगा तो जीवन का भी अंत हो जाएगा उपर्युक्त आदर्श सुख की बात का अर्थ है इस सांसारिक द्वंद का अंत हो जाना परंतु तब जो जीवन का भी अंत हो जाएगा क्योंकि द्वंद्व का अंत उसी समय होता है जब स्वयं जीवन ही चला जाता है हम यह देख ही चुके हैं कि संसार का उपकार करना अपना ही उपकार करना है दूसरों के लिए किए गए कार्य का मुख्य फल है अपनी स्वयं की आत्मशुद्धि दूसरों के प्रति निरंतर भलाई करते रहने से हम स्वयं को भूलने का प्रयत्न करते रहते हैं और यह आत्मविस्मृति ही एक बहुत बड़ी शिक्षा है जो हमें जीवन में सिखा सीखनी है मनुष्य मूर्खता व सोचता है कि वह अपने को सुखी बना रह सकता है परंतु वर्षों के घोर संघर्ष के बाद उसकी आंखें खुलती है और वह अनुभव करता है कि वास्तविक सुख तो सुख तो स्वार्थ परता को नष्ट कर देने में है और अपने को सुखी बनाने वाला अन्य कोई नहीं केवल वह स्वयं ही है परोपकार का प्रत्येक कार्य सहानुभूति का प्रत्येक विचार दूसरों की सहायता किया गया प्रत्येक कर्म प्रत्येक भला कार्य हमारे क्षुद्र अहम भाव को प्रतिक्षित प्रतिक्षण घटाता रहता है और हमें यह भावना उत्पन्न करता है कि हम किसी से बड़े नहीं और इसीलिए यह सब कार्य श्रेष्ठ हैं ज्ञानी भक्त और कर्मी तीनों इस बात पर एकमत हैं सर्वोच्च आदर्श है, है चिरकाल के लिए संपूर्ण रूप से आत्म त्याग जिसमें किसी प्रकार का मैं नहीं केवल तू ही तू है हमारे जाने या बिना जाने कर्मयोग हमें इसी लक्ष्य की ओर ले जाता है संभव है एक धर्म प्रचारक निर्गुण की बात सुनकर चौंक उठे उसका शायद यही दृढ़ मत हो कि ईश्वर सगुण है और वह अपने निजत्व अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व को इस व्यक्तित्व के बारे में उसकी धारणा चाहे जैसी भी हो कायम रखने का इच्छुक हो परंतु यदि उसके नीति विषय विचार वास्तव में शुद्ध है तो उनका आधार सर्वोच्च आत्मत्याग के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता यह संपूर्ण आत्मत्याग ही सारी नीति की नींव है मनुष्य पशु देवता सबके लिए यही एक मूल भाव है जो समस्त नैतिक आदर्शों में व्याप्त है